न शकनीय पूर्वपक्षी कहता है यदि आप निजान वासनंद में अंतर्भाव करना चाहते हैं फिर इस्लोक अपने का वासनंद दोनों से भिन्न निजानंद किस दृष्टिकोण से अपने का तो पूर्व पक्षी कहता है नु तरी नन्म वांदा ब्रह्माद पितरम वेत योगी निजानंदम योगी जो है ब्रह्म दोनों से भिन्न करके ही हीतर इत ने इस निजान को भिन्न ही जानना चाहिए एक इत्यत्र इस श्लोक में बारवाध्यायोक में ब्रह्मनंद वानांदाभ्या ब्रह्मों से भेदे निर्देश भेद पर जो निदान निजाम का निर्देश किया गया है वह निचित इतना शंका नियम उपयुक्त नहीं है इसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो वास्तव में वास्तान में अंतर्भाव नहीं करना चाहते और निजानंद वासा ब्रह्मानंद ही है ब्रह्मानंद में अंतरभाव करना है आज अरे ब्रह्मांड दोनों ही चीज है लेकिन एक है निरुपारिक होने से यह भेद खत्म किया जा रहा है ब्रह्मांड कैसा है निरुपाधिक है निजानंद क्या है स्वपाधिक वही रहे जगत कारणत्वोपाधि तो साहित्य राहित्य भेदे न क्योंकि एक ब्रह्मान से एक ब्रह्मानंद को जगत कारण रूपी उपाधि के सहित लेंगे तो अलग नाम हो जाएगा और सरहित लेंगे तो अलग नाम कर दिया जाएगा अतः भेद पूर्वक उपदेश किया वह युक्त, युक्त ही है तथा ही समझा रहे स्वयं देख लो ब्रह्मानंद निर्भणावसरे ब्रह्म के निरूपण के अवसर में तैतृष्ण मंत्र को लिया जाए आनंदाधि भूता इत्यादि जगत कारण तो विधान जगत का कारणत्व तो कथन किया है अतः ब्रह्मान समायम तो दे इसे ब्रह्मां कैसा है माया सहित ऐसा मालूम होता है तो निर्माय माया रही कौन होगा विरोध उसका नाम निजानंद का देवी निजानंद न पड़ा कुछ ना कुछ माया रहित निर्मा से जगत कारण अनुवृत्त तो है क्योंकि माया रहित होगा वो जगत कारण तो हो नहीं सकता निजानंद निपुण काले, निजान, निजान काले में क्या कहा अहंकार की बात उपाधि की बात कहा जा रहा है इत्यादि ना सकार से अहंकार से विलय प्रतिपादना कारण सहित अहंकार का प्रतिपादन इसलिए निजानंद से निर्माय तो इसलिए ये जो निजानंद है माया निरुपाधिक ब्रह्मांड की ही व्याख्या है ऐसा समझना अतव हमारे नौ प्रकार का आनंदों का नामकरण करने पर भी कोई दोष नहीं रहा है तीन ही भले हम उसका अलग अलग नामों से अलग अलग दृष्टिकोण को ध्यान में रखता हुआ अलग अलग नामकरण किया जाता है सर्वम अनवध्यम अश्विन अध्याय ब्रह्मान विवेचन शिव प्रसिद्धता में आपने समझाने के लिए उनकी भी चर्चा जरूरी थी क्योंकि ब्रह्मांड सभी आनंदों का कारण है कारण को, को पकड़ना है तो कार्य से ही पकड़ा जाएगा आसानी से कार्य के माध्यम से कारण को आसानी से पकड़ा जा सकता है इसलिए हमें और जो है आपका विषयनंद का भी चर्चा संक्षेप करना पड़ा था तो जन्य वे दोनों कैसे हैं से जन्य होने के कारण से तद तो बोधोपयोगित्व ब्रह्मांड बोध के रूप में उपयोगी होने के कारण से उनका हमने चर्चा किया अतः न प्रकृत इति प्रायण आ उनकी चर्चा प्रकृत का असंगत नहीं है इत्या तथाच तथाच वासनानंदित्यमु स्वयं और ये दोनों के दोनों आनंदो इन दोनों आनंदों को जनयन उत्पन्न करता हुआ आस्ते ब्रह्मान है ब्रह्मान रहता है ऐसे कैसे सब सन उनको प्रकाशित करता हुआ स्वयं प्रकाश मत ब्रह्मानंद रहता है तथा आनंद त्रैविध्य सतीश आनंद विश्वानंदो जन स ब्रह्मानंद आनंद की त्रैविध्यता जब निर्णय हो गया अब उनमें से जो स्वयं प्रकाश प्रकाशात्मक आनंद है वो क्या करता है विषयानंद और को उत्पन्न करता है ऐसा जो स्वयं प्रकाश आनंद है उसी का नाम ब्रह्मानंद समझना वृत्तां संकीर्तन पूर्वक उच्च ग्रंथम अवतार यदि अभी तक जो अठासी श्लोकों में कहा गया बात है संक्षेप में कथन करके आगे जो ग्रंथ जो बढ़ा रहे हैं वो क्यों और आगे जाना है आपने वो भी समझा देते हैं उसका उपक्रम कर देंगे और पूर्व का उपसंहार कर देंगे श्रुति युक्त अनुभूति स्वप्रकाश छिदात्मदे ब्रह्मानंदे सुप्ति काले सिद्धे सत्यन दास कि अब तक जो हमने सिद्ध किया है वह सुसिद्धिक काल में ब्रह्मांड की सिद्धि करे मुख्य रूप लेकिन क्या वह ब्रह्मांड जागृत काल में भी अनुभव आ सकता है, है? जागृत में भी क्या आप उसको अनुभव कर सकते हो ब्रह्मांड को नहीं कर सकते हो इसको समझाने के लिए आगे ग्रंथ का विचार होगा अभी तक का जो विचार हुआ श्रुति युक्ति अनुभूति के आधार पर हमने सब प्रकाशित रूपी ब्रह्मानंद को सुशक्ति काल में सिद्ध कर दिया है अन्य दा मैंने अन्य काले दा प्रत्य हमेशा काल में अन्य काल मतलब जागर दे जागरदे ब्रह्मानंद मस्ती अनुभव उसके बारे में सुनो श्रुति भी सुशक्ति काले से विलीने तमो तमोत सुख रूप उपनिषद की श्रुति थी इसको आधार बना करके चर्चा किया था हम लोगों ने इत्यादि भी, उदाहरण भी, भी के साथ जोड़ दो फिर युक्ति भी समित्यादि परामर्श ये जो स्मृति है उसकी अन्य अनुपत्ति के आधार पर सिद्ध किया था और अनुभूत सभी का अनुभव को व्यतन किया अर्थापत्तिकल्पित न सुक्त अनुभव और और आगे जाकर के अर्थापत्ति कल्पित सी अनुभव के द्वारा भी हमने निर्णय दिया था स्वप्रकाश ब्रह्मान स्वप्रकाश ब्रह्मानंद चैतन्यात्मक ब्रह्मान्या की सिद्धि कर दिया गया है इत परम इससे आगे के जो बाकी ग्रंथ में क्या करने जा रहे हो कन्न्य जा जागरण अवस्था अन्य मैंने अन्यस्मिन काले अन्य तो कौन सा निकाल में जागृत अवस्था में यो ब्रह्मानंद अवगम उपाय हो बक्षत है तम जो ब्रह्मानंद के अवगम बोध अनुभूति का उपाय है उस उपाय को मैं सुनाऊंगा वो सुनो प्रतिज्ञातमेव ब्रह्मानंद अवगम उपाय दर्शी तुम प्रतिज्ञात ब्रह्मानंद के अनुभूति का उपाय को दर्शाने के लिए पहले सीधे सीधे उपाय खोलेंगे उपोदघात उसके अवतरणिका के रूप में उसको समझाने के लिए उसके उपक्रम उप करते हुए निमित जीव निमित्त के सहित उनका वर्णन करने जा रहे हैं जागृत और स्वप्न है? नहीं जागृत और सुप्न में जागृति अधीन हो गया वो भी जागृत कोटे में आ गया उसका लगने दो ही लेंगे और जागृत क्योंकि जागृत है है, सप्र भी सदृश है एकत्र तो लेंगे और सुशुप्ति होगी इसे जागृत में और स्वप्र दोनों कारण विज्ञान में कोष बना रहता है और सुश्रुप्ति में आनंद में कोष रहता है इसे कहे यह आनंदमय सुप्त सविज्ञान स्वप्न प्रबोधम व प्राप्त होती में, तो में वही क्या करता है को प्राप्त होता है जागृत में और विज्ञान को प्राप्त करके स्वप्न प्रबोधम वा प्राप्नोति होती या तो स्वप्न को देखता है यह जागृत को देखते रहता है इति कैसे देखता है स्थान भेदतः अलग अलग जगह पर खड़े कर अलग अलग चीज को देख पाए स्थान में उपाधि उपाधि भेद। सुप्त सुले विलीनावस्थे सुसुप्त काल कैसा है सकल उपाधियों उपाधिवस्था अज्ञान को छोड़कर के, उस आनंदमय शब्द है उसी को आनंदमय शब्द के आनंदमय जो कहा वो आनंदमय था स वही क्या हो रहा है विज्ञान शब्द बुद्धि उपाधि विज्ञानमय प्राप्त विज्ञान शब्द है बुद्धि उस बुद्धि उपाधि को लेकर के उसका नाम क्या पड़ गया विज्ञान उस विज्ञानमयता रूपये कोष के समान कोशता को प्राप्त करके स्थान भेद तो। स्थान भेद से स्थान भेद क्या होता है वक्षमान स्थान विशेष योगेगा अगला श्लोक में कहे जाने वाले अलग अलग स्थान विशेषकर योग से स्वप्न जागरण व स्वप्न अथवा जागृत रूपी अवस्थाओं को करते हैं जागृता योगी दर्शयती जागृत अवस्थाओं के स्थान जो है उन स्थान को वर्णन करने हैं नेत्रे जागरण गंधे स्वप्न सुप्ति हृदम भुजे आदमस्तक देहम व्याप्य जागृति चेतन नेत्र जागृत जागृत अवस्था में मुख्य रूपने आंखों में रहता है स्वप्न अवस्था में मुख्य रूपण कंठ में और सुषुप्त अवस्था में हृदय कमल में बैठा हुआ है हृदय बोझे नेत्र में आंख में क्यों रहता क्या नहीं नेत्रण संविधान शहर से लेकर नीचे तक आपाद मस्तक देहा नेत्र पूरे शरीर में आप रहते हो जागृत का तो चेतन जागृत रहता है जिसे जागृत अवस्था में नेत्र प्रधान है लेकिन वास्तव उसकी व्याप्ति पूरे शरीर में रहता है नेत्र शब्द से कृष्ण देह उपलक्षण प्रता में प्रत्येक साफ कर नेत्र शब्द है संपूर्ण देह को प्रश्न करने का प्रक है ऐसा विप्राय से कहा गया है नेत्रे अरे नेत्र उस अंश की व्याख्या के द्वारा कर दिया गया है देहम व्यापित अर्थम दृष्टांत प्रश्न स्पष्ट की देह को व्याप्त कर रहता था जीवात्मा जो कह रहे हो ये तो लगता नहीं है हाथ कट गया तो उतनी हिस्सा आत्मा कट जाएगा जीवात्मा नहीं अब आत्मा यहां भी व्याप्त है ना रंगुली कट गई तो इतने आत्मा खट गया व्याप्त्या था यहाँ पे वो यह आपत्ति हो जाएगी फिर आपात मतलब व्याप्ति में अनेक समस्याएं खड़ी हो सकती है इसे पहले तो समझना पड़ेगा व्याप्ति का मतलब क्या है उसको दृष्टांत समझाते हैं देहता य पिंडवत मनुष्य निश्चित है उसकी क्षेत्र जो मात्र व्याप्त होता है जैसे आग ही लोहा में क्या आग की दाहता लोहा में प्रवेश कर लिया आग है तो लोह भी आना चाहिए उससे धुआं भी निकलना चाहिए उसता नहीं लोहा में लोहा में आग के लपट नहीं दिख रहे हैं फ्लेम्स नहीं है धुआं नहीं है ना आग फिर जला रहा है लाल लोहा लोहा जैसे आप व्यवहार करते हो उस लोहे में अग्नि की व्यापकता सर्वांग रूप में अग्नि व्याप्त नहीं हो रहा है वहां पर अपने दाहकत्व को लेकर व्याप्त है केवल केवल अपने दाहकत्व अपने स्थूल रूपता को कर छोड़ करके अपने दाहकत्व को लेकर के प्रवेश है लोहो में त अपने चित्रता को लेकर के आत्मा पूरा शर्म में व्याप्त हो गया है पिंडवत देह ताजात्म न देह के साथ ताजा प्राप्त हुआ तथा इसीलिए क्या करता है पूरे शरीर को लेकर वह मनुष्य ऐसा व्यवहार कर देता है, है? मेरा हृदय मनुष्य ऐसा नहीं कहता केवल हृदय में आत्मा हो आत्मा वन चैतन का नाम जीवात्मा वही मनुष्य है मेरा हृदय मनुष्य है? मैं पूरा मनुष्य नहीं हूं <laughs> कोई नहीं बोलेगा क्योंकि आप आज मत पूरे को वो कहता है क्योंकि इस हृदय में भले ही हो क्योंकि ना दास पूर्णा सुरजा सखाया समान वृक्षम परिश्र जा शरीर वृक्ष में अपने घोसला बना रखा है चिड़िया दो, दो चिड़िया आपस में बैठे हुए हैं घोसला गया आपका हृदय गुफा घोसला है उस घोसले में बैठा हुआ दो छोड़ है ऐसा वर्णन हुआ तो साथ तौर पर मेरा हृदय में आत्मा है तो शर्म कैसे व्याप्त हुआ तब कहते वही लोहे के जैसी ही गरम लोहे के समान इसलिए एवं निश्चित एवं अवतिष्ठते अहम निश्चित निश्चित इसलिए मस्तक का अभिमान करता हुआ मैं मनुष्य में सुनिश्चय करके ही रहता है त्र प्रमाण महात प्रमाण प्रत्यक्ष सर्वा प्रमाण यनुष्य जातिमता देहे मनुष्यवाद कौन है लदय नहीं पूरा शरीर उस देह के साथ ताद्यम प्राप्त प्राप्त है अतः इसीलिए तथा अहम मनुष्य निश्चि मनुष्य निश्चय गर्गे संशयादितान गृहत्व अवतिशत संशय संशयादित तो ज्ञान वाला होकर के वह स्थित रहता है मैं मनुष्य नहीं हूं मैं ही ऐसे भी किसी को हुआ ही नहीं है आपको चलता है देहता हेतु का हेतु अवस्थानी अपनी दर्शेती देहता अभिमान कारण का अन्य भी अवस्थाएं वर्णन करने जा रहे हैं उदासीन सुखी दुखी अवस्थात्र कर्म कार्य तो उदासी उदासीन सुखी और दुखी ये तीन ही संसार में बहुत होते दिन भर में या तो आप सुखी होते हैं तो दुखी होते हैं तो उदासीन रहते हैं तीन में एक होता है तीन के अलावा जागृत काल में कोई चौथी अवस्था प्राप्त नहीं है जब तक आप समाधि नहीं लगाओगे चौथु तो समाज अवस्था है उधर का सभी का है नहीं सभी की बात और रही आम आदमी की आम आदमी के अंदर कि नहीं मिलेगा सुखी दुखी उदासीन होकर बैठा हुआ और इस सुखी दुखी क्यों हो रहा है वा? वो कर्म के कारण से होता है सुख दुख कर्म कार्य और उदासीनता का स्वभाव था वह स्वभाव से उदासीन चुपचाप बैठे रहना स्वभाव है हर आदमी का और कुछ कुछ करना और करके सुखी दुखी होना कर्म की वजह से क्या निष्क्रिय है ना आप। आपका स्वरूप क्या है निष्क्रिय इसलिए आपका स्वभाव है निष्क्रिय बैठना सक्रिय 24 घंटा इसके पीछे हमारा कर्म ही काम है आप आपको प्राप्त हो तो निष्क्रिय हो जाएंगे प्राय कर्म से शरीर चलता रहे लेन देन नहीं रहेगा तो ज्ञानी की अवस्था की बात सामान्य आदमी के अंदर जो निष्क्रियता दिखाई दे है कभी चुपचाप बैठे हुए शांत प्रसन्न है तो समझोगे अब अपना स्वरूपानंद में बैठा हुआ इसका नाम स्वरूपानंद महाराज है <laughs> और नहीं दिया तो सुखी रहता है सुखी रहता है आम आदमी दिमाग चलते रहते हैं ना लोगों का ये करना वो करना है ऐसा है वैसा है बहुत मुश्किल होता है कुछ भी हो वो आपके लिए यहां तो अच्छा लगे तो बुरा लगे दो में होना ही है कुछ भी घटना घटती है आपके लिए तो या तो अच्छी घटना है या तो बुरी घटना है अच्छी घटना लगे तो सुखी घटना लगे तो आपको दुखी हो जाएंगे। इतने कहते हैं सुख और दुख कर्म का कार्य है और नेता स्वभाव से तथा तो सुखित तो दुखित्व तो कर्मचिित ज्ञान विशेष अनुभूत यो सुख दुख तो तो यो सुखित्व और का कर्म कर्मजन्य है इस बात को ज्ञान करवाने के लिए विशेषण तो सुख दुख को बता रहे पहले तो सुख दुख क्या है कर्म कर्मजन्य है अतएव सुखित दुखित भी कर्म कर्मजन्य हो गया तय दर्शे थी कई सुख दुख कई और निमित्त भेदा दैविद्यम ताहा और वह सुख दुख भी निमित्त को लेकर के भेद को लेकर के दो प्रकार का सुख है दो प्रकार का दुख है दो प्रकार का सुख और दो प्रकार का दुख बाह्य भोगात्मनो मनोराज्या सुख दुखे द्विधा मथे सुख दुखातराल भवे तुष्टि अवस्थिति एक बाह्य विंग भोग जन सुख दुख होता है और एक मनोराजन सुख दुख होता है मनोराज्य को लेकर सुखी दुखी हो जाता है अच्छे मनोराज्य चल रहे तो बड़ा प्रसन्न रहेगा हंसता रहेगा खुद अपनी मनी मन हंसते रहता, रहता है खुश रहता है हाँ आज बढ़िया कल्पना चल रहा है गाड़ी <laughs> और कभी कभी कल्पना ऐसी होती जाती है बंद करना चाहते हो बंद नहीं होता है और लगातार परेशान हो जाता है तो मनोराज्य से दुखी रहता है आज पता नहीं क्या हो गया मन गर्द गर्द चीज का चिंतन कर रहा है गलत गलत सोच रहा है हैं उल्टा पलटा काम चल रहा है मन में तो दुखी हो जाता है तो मनोराज्य के कारण से भी सुख और दुख होते हैं और बाह्य विषयों जन भी सुख दुख होते हैं अतः दो दो प्रकार का दो प्रकार का का सुख हो गया दुख और इनके में क्या होता है वही अवस्था न सुखाकार व्यक्ति है न दुख काकार व्यक्ति है अतएव आप न सुखी हैं न दुखी हैं तो है क्या आप उस समय उसी का नाम उदासनी भाव है सुख दुख कांतरालेश भवे ही। उस बीच अवस्था में ही आप उदासीन भाव में रहते हैं तरह उदासी कदाता उदासीन भाव कब होता है उसको समझा दिया। सुख दुख तंत्रालय सुख दुख कंत्रालय यो होना चाहिए द्विवचन का सुखी दुख की चार भी हमारे पास वायु विशीजन सुख मनराजन सुख है वायुजन दुख हो गए विषय अनेक हो गया अथवादी उपन्यासम तई दानी दर्शेती जिसकी व्याख्या करने के लिए जागृदादी उपन्यास किया गया था उसी को समझा रहे हैं अभी तीन दर्शे औदासीन अवस्था जागृत में भी ब्रह्मान की अनुभूति उदासीन अवस्था में होता है किसी को समझाने के लिए हमने आरंभ किया उपक्रम किया था अब उसी की ओर जा रहे हैं वह में आनंद है कैसे पता चल रहा है आपको ठीक है मान लिया अंतराव में उदासीनता रहती है इन उदासीन भाव में आनंद का भी अनुभव हो रहा है कैसे पता चलता कभी का व्यवहार सुनो उस समय का न का न काप चिंता में स्त्यद्य निजानंद ब्रुवं औदास निजान निजानंद वक्ति अकिलो जन सारी दुनिया बात को कहती है उस समय कैसा है न काप चिंता में स्त्यद्य और इस समय जो है मेरे मन में कोई चिंता नहीं की सुखम आस सुख इति ऐसे कहते हुए अखिलो किम वक्ति इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं औदासी निजानंद उदासीजानंद रूपी ब्रह्मांड का ही वो कथन कर रहे हैं सर्वोपी जन इधानी मम का चिंता गृह नास्ति सारी दुनिया ऐसा अनुभव कभी न कभी करती ही है कुछ क्षणों के लिए ये आ जाता है मन में कि इस समय मेरे अंदर कोई चिंता नहीं सारी चिंता से मुक्त हो ऐसा कुछ समय के लिए प्रतिदिन कुछ क्षणों के लिए आ ही जाता है दिमाग में अधिकतर लोगों को बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सारी जिंदगी रोते रोहे जाए <laughs> दुखी रह जाए बहुत ही कम लोग होते हैं दुखिया वास्तव में सुखिया दुखिया होते रहते हैं हर आदमी और बीच बीच में ये अवस्था पहुंच जाता है लगता है उनको अब कोई चिंता नहीं इतने में बच्चा पेंसिल कहाँ से ला दे है नहीं तो मस्त बैठा हुआ चुपचाप बैठा है सारे बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं सब मस्त है सारा ठीक ठाक चल रहा है तो यही सोचता है ना उस समय कोई चिंता नहीं है सबको रोकू हर ठीक है सर्वि जन इधान मम का छिंद गृहादिव गृहा कोई छिंद नहीं है ऐसा मानते हैं अतः सुखम यथावती तथा ठा जैसा मान पूर्ण सुखो वैसे मैं बैठावा हूँ इति वदन ऐसा कहते हुए औदासी काले स्वरूपानंदस्फूर्ति ब्रूते औवदासी काल में स्वरूपनंद की स्फूर्ति को कथन गर्वा अतो जागरण अवस्था भान होता ही है ये अवगंत नित्य इसको कर लेना चाहिए ये कहने का औदासी औसमन सेजानंद्रंद पूर्वोकवासता न सै कसि काल में अवभाषमा निजानंद यदि वह ब्रह्मानंद ही है तो फिर पूर्वक्त वासन नहीं होना चाहिए कभी इसको वासनांद कोटि में भी हमें ले जाएंगे लेकिन जब वहां पर अहंकार आवरण हो तो इसे अहंकार न ब्रह्मानंद यदि अहंकार रूपी सामान्य आवरण है तो ब्रह्मानंद नहीं है वो, वो वासनानंद हो जाएगा और आवरण रह अनुभव करेंगे तो वही निजान ब्रह्मानंद हो जाएगा स्वरूप आनंद है निजानंद है लेकिन वो ब्रह्मानंद रूप ने जान नहीं, नहीं माना जा सकता जब तक आवरण विद्यमान है क्यों क्या बोल रहा है हम हम कर एक गर गर गर गर गर। जोड़ कर कर गड़बड़ गड़बड़ दिया जोड़ इसे में भी आप उस समय तो होता है अस्मि बस इतना ही होता है अहम नहीं होता वो जागने के बाद हम कृत्य था लेकिन वहां केवल क्या है अस्मित्य उपलब्ध भी चल रहा अस्तित्व उपलब्ध भी हो रहा है आम नहीं रहता केवल ना अहंकार तो भी भी नहीं अहंकार भी विशेष है अहम सुगम आशा उदासी अहंकार सामान्य अहम अस्मित अहंकार सामान्य निजानंदो मुख्यो किंतुसौ तसना अहम अस्मी अहंकार साम आच्छादित अहम अस्मी कारण अहम सुखमस्मी कह रहा है अतएव अहंकार सामान्य से आच्छादित ढका हुआ है इसलिए यह जो निजानंद है ये न मुख्योय मुख्य निजानंद ब्रन नहीं हो सकता किंतु असोत्य वासना किंतु यह भी उसके वासना ही है तो देवदत्त क्या है, है तो। देवदत्त यह सब क्या है विशेष हो गया इसका देवदत्ता आदि विशेष में छोड़ रहा है और क्या कह रहा है चलम अस्मी अहम सुगम अस्मी ये कह रहा है इतम रूपेण अहंकार सामान्य न आवृतवा सामान्य से ढका हुआ है अतव नाय मुख्य मुख्यानंद में कोटी में नहीं लिया जाएगा से पता? फिर ये किस है? कहते हैं, कोटी में लेनी पड़ेगी मुख्यानंद अतिरिक्त तो वासनांद सत्मा में दृष्टान मुख्यानंद से अतिरिक्त तो वासनंद भी होता है इसे दृष्टान बड़ा सुंदर दे रहे हैं एक आदमी बड़ा गर्मी में दौड़े दौड़े दौड़े आया दौड़े दौड़े आता है और घड़े को छूता है घड़े को छूता है तो ठंडा लगता है अगर घड़े का पानी पी लेता है तो पूरा ठंडा लगता है दोनों में अंतर भैया नहीं अब हम लोग क्या कई बार होता है अब चाय कॉफी बनाते क्या करते हैं हम लोग है बर्तन की गर्मी को लेते रहते हैं वे चिक्रम को अच्छे हो दिया अब अंदर आता तो <laughs> तो मुख्यानंद नहीं लेना चाहते कोई भी <laughs> असली आंद पूरा डूबने में वो नहीं लगाते बाहर से लेते हैं उसी प्रकार से वासणानंद में ही मस्त है पर इसको ब्रह्मांड की जरूरत ही नहीं है में वासणानंद घड़े के स्पर्श के समान वासणानंद है घड़े का अंतर्वर्ती जो शीत जल है वो ब्रह्मानंद है नीर पूरी भांडस्य बाह्य शैत्यम न भांडस्य नीर, नीर, नीर भाण नीर, जल जल से भरा हुआ जो भांड बर्तन बर्तने घड़ा है उस घड़े में क्या हुआ बाह्य शैत्यम बाहर में शीतलता का अनुभव होता है वह न तज जलम शीतलता ही जल है समझ समझो ओके केवल शीतलता जल का गुणमात्र किंतु नीर शीतलता के अंदर अनुमान क्या करोगे नीर सत्ता है घड़े के अंदर में शीतल जल का अनुमान हो जाता है उसी प्रकार इस वास से इस के कारण ही ब्रह्मांड का अब अनुमान कर सकते हैं जल पूर्ण कुंभ जल से भरा हुआ घड़े का बहिर्भाग स्पर्श ने न उसके भाग का स्पर्श के द्वारा उपलब्ध मानम उपलब्ध होता है जो शीतलता ठंडापन वह तक तावत जलम न वही जल है ऐसे भ्रांति नहीं करना चाहिए वो जल नहीं है और जल का गुणमात्र है द्रवत्व क्यों जल नहीं जो शीतलता रहते हुए जन्म तब कहते हैं द्रवत्व उपलब्ध नहीं हो रहा शो शीतलता है लेकिन जो को जल मानना है तो द्रवत भी होना चाहिए भाता हुआ होना चाहिए है ना? वो नहीं है वहां पर किंतरी वह जल को गुण कैसे मालूम हुआ पितता तेना उसी के अनुमान कर ले घटे घटे उपलब्ध मान शैत्यम जल जन्य घट में उपलब्ध मान जो शैत्य वो कैसा है जलजन्यं जलजन्यम भविधम साध्य शैत्यक्ष घटे उपलब्ध्यन विपद शैत्यम कैसा है वो जलजन्यं जलजन्यम भविधमती जल उपलम शवल उपलब्ध होने वाला शीतलता है शैत्यवाद नीरान मपक शैत्य आपके के के आधार पर हम मान लेते हैं वह है, वो भीतर हो हो गया किंतु जो जो भाव में जो आपने कहा बूता तो निजानंद है इसके द्वारा तुम क्या कहना चाहते हुँ? इसे किसका अनुमान करोगे आप करोग लाभ हुआ ऐसे आशंका होने पर तद्द वासानंद मुख्यानंद अनुमापक आयातम जैसे वहां वैसे यहां पर भी ये वासनंद क्या करेगा इस वासनंद को लेकर के आप मुख्य ब्रह्मानंद का अनुमान कर सकते हो इत्याह इह यावदारो विस्मृत्भ्यादृष्टिर्जानंदोमीयते ये निजानंद मुख्यानंद है प्रमाण ंद पूर्वोक्त निजानंद से ही विषण है पूर्वोक्त तो निजान तो था अहंकार सामान्य अहंकार से सा आच्छादित होने से आनंद था और ये, ये जो निजानंद है, मुख्य निजानंद है किससे आच्छादित नहीं है या व्याव अहंकार विस्मृतो अभ्यास योग अभ्यास का योग से जैसे जैसे जैसे आपके अहंकार मिट जाता है तावत तावत वैसे वैसे दृष्टि आपकी होती जाती है तो उससे आप निजान का अनुमान कर सकते हो अभ्यास का प्रमाण क्या है क्या अभ्यास करना चाहिए देखो ज्ञानी महोदय इसका प्रशांत रूप में डाल दो लाई कर दो कर। श्रुति अभित निरोध समाधि अभ्यास नुति अभित निरोध समाधि क्या है इसको लघु वाक्य वृत्ति में आचार्य शंकर सुंदर समझाया दो श्लोकों में ग्यारवा और बारवा श्लोक वहां का देखिए नीचे टिप्पण में लीने पूर्व विकल्पे तो यद्योदय निर्विकल्प चैतन्यम स्पष्टम तवदास देखिये लीने पे पहले अयम घटक ज्ञान हुआ पूर्व विकल्प है वो लीन हो गया है और आगे मान लो कोई पठक ज्ञान होने वाला है कोई और ज्ञान आएगा क्रमानुसारण जो भी होने वाला है उत्तर ज्ञान आना है उस बीच में क्या है वहां निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य मात्र है कोई विषय नहीं रहा ना आप इसे कहते वहा विकल्पे तू यावन्योदय जब तक दूसरे का उदय नहीं हुआ निर्विकल्पैतम उस बीच काल में आपका निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप स्पष्ट ही क्या प्रतिबोध विधित हम टार्च आज दृष्टांत से समझाते हैं ना चार दर्पण ले लो आदमी को आचार्य खड़ा कर दो यह चार दर्पण है उसका प्रतिमा पड़ गया ना चार दर्पण की आचार टार्च का लाइट पड़ गया वो जो लाइट है वो सामान्य पर है ना सामान्य प्रकाश है उस पर चार विशिष्ट प्रकाश दिख रहा है दो विशिष्ट प्रकाश उनका बीच में क्या है वो सामान्य प्रकाश भी रहेगा और याद रखना लेकिन जहाँ विशिष्ट प्रकाश है वहां भी सामान्य प्रकाश विद्यमान अधिष्ठान रूपेना यही सामान्य प्रकाश मिटा करके विशिष्ट प्रकाश बन जाता है ऐसा नहीं उस सामान्य प्रकाश को अधिष्ठान बनाकर विशिष्ट प्रकाश पर एक विभूत होकर ताजात्म होकर विराजमान रहता है इसे घटक ज्ञान काल में भी आपका आत्मस्वरूप तो विद्यमान है और घटक ज्ञान घटा विशेष होगा भाव काल में जो शब्द स्वरूप रह जाता है वो सामान्य प्रकाश के समान उसको हम यहां यहां पर उसी को नाम लिया पर अभ्यास तो अहंकार रहित तो अवस्था या व्यावत अहंकारो विस्मृतो उसे में अहंकार नहीं रहें अहम घटन जाना में कुछ भी नहीं रहा कोई वृत्ति नहीं है और नया कोई वृत्ति दे नया कोई ज्ञान उदय नहीं हुआ एवं त्रिप क्षण विकल्प से निरोधन तीन क्षण में ये जो वृत्ति बन रहा है, बिगड़ रहा है, फिर बनता है फिर नाश होता है ना उत्पन्न हुआ स्थिति हुआ लय हुआ फिर उत्पन्न हो रहा है फिर स्थिति फिर लय एक तरह से लहर जैसे यह आपकी वृत्तियां चल रही है और जब जब एक विषय को लेकर वृत्ति का लय हो जाता है दूसरे विषय आने मत दो जितनी डिले करोगे जितनी देरी से किसी विषय को पकड़ने कोशिश करोगे जागृत ब्रह्मांड की तरीका। इसी को हम में होने का बार बार कहते हैं वृत्तियों तो को देखते जाओ धीरे धीरे क्या होगा जब आप किसी भी वृत्ति के विषय के साथ ताजत नहीं हो गए और वृत्ति विषय को लाना ही बंद कर देगा जब देखो मैं जितना विषय लाऊंगा तो देखता ही नहीं तो चुपचाप रहता है कोई रिएक्शन ही नहीं है तो क्या करेगा आप रिएक्शन करोगे तब तो वो फिर नचाएगा आपको पूरी की पूरी नचा देगा इसके लिए गुरु लोग बड़ा कथा कर लो बड़ा दुष्टान देते हैं मान लो आप रोड पे आते हैं जाते हैं आस पड़ोस उसी गली में कोई लड़की है अब वो देखती है कि बड़ा सुंदर लड़का है पढ़ रहा है लिख रहा है बहुत अच्छा है इसको फंसा लिया जाए है अब वो लड़की क्या करेगी अनेक ड्रेस पहन पहन करके आपके सामने जब भी आप आओ सामने खड़ी हो जाएगी हाव भाव करेगी अट्रैक्ट करने कोशिश करेगी लेकिन तुम ध्यान ना दो तो, तो फंसा लगी क्या है? नहीं फसा पाएगी तुम देखोगे, और तुम्हें अच्छा लगोगे तुम हो तो फस गया गया। उसी प्रकार यहां पर भी है, ये बुद्धि जो है विषयों को ले लेकर देती रहती है तुमको अलग अलग सॉन्ग बनाकर अलग विषय को लेकर तुम्हें खुश करने प्रयास करती है अट्रैक्ट करने कोशिश करती है लेकिन तुम देखते रहो उसको बिल्कुल रिएक्शन मत करो बल्कि देखो भी नहीं उदासीन भाव में स्थिर हो जाओ कोशिश करने में वो बीच में पकड़ने कोशिश करते रहो तब ने क्या करेगा विषय देना ही बंद कर दे विषय को आप देख ही नहीं रहे हैं विषय का रसी नहीं ले रहे हो आप विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो बुद्धि विषयों को लाना ही बंद कर देगी अब यदि बिना विषय लाए वो करेगी क्या बुद्धि स्वभाव इसका वृत्ति तो चलती रहेगी वृत्ति का बुद्धि का स्वभाव परिणामशिला है वो तो परिणाम होती रहेगी केवल वृत्ति आते रहेगा और वृत्ति में क्या रहेगा फिर वहां निर्वकल चेतन के लाव कुछ नहीं करेगा इसीलिए साक्ष्य बैठने से आसानी से जागृत में रहते हुए हम समाधि में जटि पहुंच सकते केवल बैठे रहना है कुछ नहीं जो हो रहा है चलने दो मन को देर कितने देर तक लाएगा वो कितने देर तक लाएगा वो कितने विषय को लाएगा मन बुद्धि ज्यादा देर तक नहीं चल पाते ये थक जाते जल्दी जल्दी नाराज हो जाते इसे लोक व्यवहार में उसी दृष्टांत में जिस लड़की पर आप ध्यान ना दो मान लो कोई पत्नी है वो बार बार ड्रेस बढ़िया बना बना कर पतिशाण खड़ी होती है और पति उसको ध्यान ही ना दे तो नाराज नहीं होगी पत्नी आप सबका अनुभव है गृहस्थियों का नाराज हो ही जाएगी है क्या आदमी हो गृह कर कुछ तो शब्द बोलो आप हाँ बहुत बो सुंदर लग रही है तो बोलो कम से कम कुछ नहीं बोलते क्या आदमी हो नाराज जरूर होती है एक व्यवहार लोक व्यवहार बुद्धि में ऐसा ही है जो तुम देखो ही नहीं उस उसमें तो नाराज तो नाराज और क्या करेगी इधर कुछ करेगी नहीं छोड़ देगी सब अलग इसमें नाराज हुई पतरी पति को कॉफी चाय नहीं देती है उसी प्रकार गुटी भी आपको चली रहेगी विषय भोग नहीं देगी क्या करेगी हिंदुष्टान है बुरा नहीं मानना है यहाँ हिंदुष्टान्त कथाकार लोग बताते हैं आसानी समझाने में सुविधा है लोक में होता भी है ऐसा अधिकतर देखने घरों में मिलता है तो इसलिए कहते हैं कि देखो, वो जो बीच अवस्था भाषाकार कर रहे हैं एवं त्रिक्षण विकल्प से निरोधनम क्रमेण अभ्यास नित्य क्रम से धीरे धीरे धीरे रोज अभ्यास करो उसको पकड़ने को तो ब्रह्मानुभव कांक्षी भी ब्रह्म के अनुभव करने की आकांक्षा बड़े मुमुक्ष निरंतर साक्ष्य भाव बैठ करके इस तरह का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए ऐसा वाक्यवृत्ति लघु वाक्यवृत्ति बारहवा में श्लोक में जो कहा गया निरोध समाधि उसी को यहाँ टीकाकरण लिया है निरोध समाधि से निरोध समाधि का योग परिषद में कहा हुआ है कठोर परिषद में अच्छेद का दिया हुआ है और जो लोग वाक्य वृत्ति में उसका विस्तृत समझाया गया है उसी को यहाँ कह रहे हैं यावत यावत वृत्ति विलय सात चित्त से